तो आज जयदेव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है तो हम जयानी लोग प्रेमा गाएंगे और फिर उनके बारे में कुछ समय के लिए चर्चा करेंगे जयानी लो प्रेमा धन प्रचो स रघु नाथ पति ताव का दस नाथ पति त पाव का दस रघुनाथ पति था कहा मोरा बट जुगा कहा कवेरा era काले कथा गेला गोरा ना जेकालसल को बो माथा अन बो ओ माथा आनल पो गौरंग गुनेरा रिधि को तो गेले प गौरंग गुनेरा धे गौरंग गुनेरा निधे तो तागेले पावो गौरंग से सब संगीरा विला से से पाया कांदे पाया na paya ka de narottamada <laughs> jay vaiṣṇav tākur vaiṣṇav tākur vaiṣṇav tākur jay vaiṣṇav tākur <laughs> जया वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जया वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद प्रभु पा प्रभुप प्रभु पार Prabhu Pat, Prabhu Pat, Prabhu Pat, Shreelaprabhu Pat. Mm Hari -hmm. -e Bol, Hari -e Bol, Hari -e Bol, Gauri -e Bol. जय ओम विष्णुपाद परमंस परिवराज काचार्य अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वैंग्रे सी सिक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्का बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद की जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति सरस्वती महाराज की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की अनंतकोटि प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गगोपिका श्यामकुंड राधा कुंड गिरीगोवर्धन के बृंदावन मथुरा धाम के नवदीप मायापुर धाम की, की, पुर की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के भक्ति देवी तुलसीदेवी की गंगाम मुनामय की श्री श्री राधा गोविंद देव की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, हनुमा कीुगधर्महरीना संकर्ता के श्रीलजय देव गोस्वामी तिरभावतिथिमहामहोत्सव के समेद गौरभक्तवृंदकतायौर प्रेमंदे अल गुडिष्टो असेंबल डिवोटीज हल गुडिष्टो असैंबल डिवोटीज हल गुडिस्ट असैंबल डिवोटीज हल गुडिष्ट श्री गुरू एंड ढो रंग <coughs> जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय अद्वैतचंद्र जय गौरवभक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरवृंद जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य चरितामृत आदिली आध्याय तेरह श्लोक संख्या बयालीस विद्यापति जयदेव चंडी चंडीदास आस्वादन रामंद स्वरूप सहित विद्यापति जय देव चंडी दासेरगे आस्वादेन रनंद स्वरूप सहित विद्यापति जय देव चंडी दासेर दासे गीत आस्वादन रामानंद स्वरूप सहित विद्यापति विद्यापति जय देव चंडी दासे रगीीन रामानंद स्वरूप सही आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहित विद्यापति जय देवदे विद्यापति जय देव चंडीदासे रगीत स्वरूप सहे मातजी विद्यापति जयदेव चंडीदासे रगी आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहे शब्दार्थ विद्यापति विद्यापति नामक लेखक जयदेव जयदेव चंडीदासेर चंडीदास गीत उनके गीत आस्वादेना आस्वादन रामानंद रामानंद सरो, सरो, सहित सहित अनुवाद और तात्पर्य शिलप्रभुपात द्वारा शिल प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से हैं महाप्रभु विद्यापति जयदेव तथा चंडीदास की कृतियाँ पढ़ा करते थे और रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे अपने अंतरंग पार्षदों के साथ उनके गीतों का रसाद्वान रसास्वादन करते थे तात्पर्य विद्यापति राधा कृष्ण की लीलाओं के विषय में गीतों के प्रख्यात रचनाकार थे वे मिथिला के निवासी थे और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे ऐसा अनुमान है कि उन्होंने अपने गीतों की रचना राजा शिवसिंह तथा रानी लक्षमा देवी के शासनकाल में शक सम चौदहवीं शती में की होगी अर्था चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से लगभग 100 वर्ष पूर्व विद्यापति की 12वीं पीढ़ी के वंशज अब भी जीवित हैं विद्यापति के गीतों में कृष्ण के गहन विरह को व्यक्त करने वाली कृष्ण की लीलाएं हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह भाव के समय इन सारे गीतों का रसास्वादन करते थे जयदेव जयदेव का जन्म ग्यारहवीं या बारहवीं शती शकसमत में बंगाल के राजा महाराज लक्ष्मण सेन के राज्यकाल में हुआ था उनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामा देवी था वे कई वर्षों तक नवद्वीप में रहे जो उस समय बंगाल की राजधानी था बीरभूम जिले का केंद्र बिल्व नामक गाँव उनकी जन्मभूमि था किंतु कुछ विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और कुछ लोगों के अनुसार दक्षिण भारत में उन्होंने अपना अंतिम समय जगन्नाथपुरी में बिताया गीत गोविंद उनकी एक सुप्रसिद्ध कृति है जो कृष्ण के दिव्य विरह रस से ओतप्रोत हैं जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है गोपियों को रास नृत्य के पूर्व कृष्ण के विरह की अनुभूति हुई थी और गीत गोविंद में ऐसी ही अनुभूतियाँ अभिव्यक्त हुई हैं गीत गोविंद पर अनेक वैष्णव ने भाष्य लिखे हैं चंडीदास चंडीदास का जन्म नानुर गांव में हुआ था और वो भी बंगाल के बीरभूम जिले में है ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और बताया जाता है कि इनका भी जन्म 14वीं शती शकाब्द के प्रारंभ में हुआ था ऐसा मत व्यक्त किया जाता है कि चंडीदास तथा विद्यापति घनिष्ठ मित्र थे क्योंकि दोनों ने ही विरह की दिव्य अनुभूतियों को विशद वर्णन किया है चंडीदास तथा विद्यापति द्वारा व्यक्त भावों का वास्तविक प्रदर्शन चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ उन्होंने श्रीमती राधा रानी की भूमिका में उन सारे अनुभूतियों का आस्वादन किया और इस कार्य में उनके पार्षद थे श्री राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के राधा रानी के रूप में अनुभव की जाने वाली लीलाओं में इन घनिष्ठ संगियों ने उनकी काफी सहायता की इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि विद्यापति चंडीदास और जयदेव की कृतियों से चैतन्य महाप्रभु ने विरह के जिन अनुभूतियों का आस्वादन किया वे रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर जैसे उच्चतम परमहंसों को ही विशेष रूप से शोभा देती हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक चेतना में बहुत उन्नत हैं सामान्य व्यक्तियों को चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों की नकल करके ऐसी कथाओं की चर्चा नहीं करनी चाहिए सांसारिक काव्य के आलोचकों तथा भगवत चेतनावीन साहित्यिक व्यक्तियों को ऐसा उच्च दिव्य साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जो लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ते रहते हैं उन्हें का भक्ति का अनुस्करण नहीं करना चाहिए चंडीदास विद्यापति तथा जयदेव के गीतों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है इन गीतों के संसारी समालोचक सामान्य लोगों को लम्पट बनाने में ही मदद करते हैं और इससे संसार में सामाजिक अपकीर्ति तथा नास्तिकता का ही जन्म होता है मनुष्य को राधा तथा कृष्ण की लीलाओं को एक संसारी युवक तथा युवती का प्रेम लाभ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए युवकों तथा युवतियों के संसारी कामुक कार्य अत्यंत गृहित होते हैं अतः देहात्म बुद्धि वालों तथा तो इंद्रिय तृप्ति के इच्छुकों को श्री राधा तथा तो कृष्ण की लीलाओं की चर्चा में नहीं पढ़ना चाहिए ओम ज्ञानतिमिरा श्ञाजनशल क्या चक्षुरमील तस्में श्रीगुरव नम श्रीचतन्यमोभीष्ट स्थापित भूतले स्वयं रूप कदा मह्यमें दधा स्वपदा हे कृष्णा कृष्ण दीन सिंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि प्रणमा हरिप्रिए वंशाकूच कृपा सिंधुभ्य च पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो ये जो तीनों दिन हैं कल का आज का और मंडे कल आने वाला ये तीनों बहुत ही पवित्र पवित्रतम दिन हैं जो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं शुद्ध होने के लिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु शुद्ध होने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेने के लिए कहते हैं और उसके साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु ये भी शिक्षा देते हैं कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को अपना जो अस्तित्व है उसको शुद्ध करना है तो उसको भगवान के महानतम भक्त का आश्रय लेना होगा आश्रय लय या भजें कृष्ण तार नाही तेजे यदि व्यक्ति भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर भक्ति के विधियों का पालन करता है तो निश्चित रूप से वह अपने अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण कर सकता है उसमें कोई शंका नहीं है इसी कारण से चैतन्य चरितामृत में हजारों स्थानों में प्राप्त होता है कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को आदेश देते हैं कि क्या करो जैसे जगदानंद पंडित ने कहा जगन्नाथपुरी में वो निवास कर रहे थे हाँ महाप्रभु के एक महानतम पार्षद हैं हाँ जो पूर्व लीला में सत्यभामा हैं तो जगदानंद पंडित कहेते मैं कभी जग वृंदावन नहीं गया मुझे वृंदावन जाना है महाप्रभु हमेशा रोकते थे वृंदावन तुम्हारे लिए नहीं है क्या इतनी जल्दी है वृंदावन जाने की हाँ भक्तों के संग में रहो और हरी नाम करो भजन कीर्तन करो तो ऐसे कई बार उनको मना किया लेकिन फाइनली चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम जाना चाहते हो जाओ लेकिन वहां जाकर किसके आश्रय में रहो सनातन गोस्वामी के तो इवन चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेकर शांतिपुर में आदवित आचार्य के घर में हाँ जब फाइनली नवदीप वासियों को मिलते हैं तो उनको निवेदन करते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप तो मेरे मेरे प्राणों से अधिक प्रिय हो हे नवदीप के भक्तों हाँ लेकिन मेरा एक निवेदन है क्या है जदि प्रीति था के यदि आपका सही में मेरे प्रति प्रेम है तो क्या करो ना गाय बेहार कृष्ण के अलावा आपके जीवा से किसी और की प्रशंसा नहीं निकलनी चाहिए ये नवद्वीप के भक्तों को बोला था कि कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाई बिहार कृष्ण के अलावा ये जीवा से किसी का गुणगान नहीं निकलना चाहिए इसलिए तो यमराज ने अपने दूतों को कहा जि ना वक्ति कि यदि जीवा कृष्ण के नामों का उच्चारण नहीं करती जिस व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति को दंड प्रदान करो और दूसरी चीज चैतन्य महाप्रभु ने कहे थे कि आप क्या करो उन्नतम भक्तों का आश्रय स्वीकार करो और उनकी सेवा करो इवन ऐसे नवद्वीप जगन्नाथपुरी आते हैं रथ यात्रा आदि के लिए और जब जाते समय महाप्रभु के पास जाते हैं और महाप्रभु के चरणों में कहते हैं कि अभी हमने आपके साथ लगभग चार महीने बिताए अभी जा रहे हैं अगली बारी हम रथ यात्रा में आएंगे वापस तब तक हमें क्या करना चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु यही दोनों चीजें बारम बार बोलते हैं वो कहते हैं नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवन तो ये भगवत भक्ति का सार है सारे आध्यात्मिक कार्यो का क्या है ये सार है। और यही वास्तव में एक व्यक्ति को किसी भी स्थिति में शुद्ध बना सकता है उन्नतम बना सकता है और सारी योग्यता उस व्यक्ति के अंदर आ सकती है दासी पुत्र नारद हैं, हम भागवतम के प्रथम स्कंद में जब व्यासदेव अपने ग्रंथ का संकलन करने के पूर्व उनसे पूछते हैं कि आप अपने जरा उदाहरण बताइए आपके लाइफ के बारे में बताइए तो नारद मुनि कहते हैं हाँ कि मैंने मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी चार भक्ति वेदांतों की सेवा करने की आचार्य कहते कहेते कि वो चार भक्ति वेदांत तो कौन थे भागवतम में तो उनका नाम आया नहीं लेकिन गोस्वामीगन कहते हैं कि वो चार कुमार थे जिनकी सेवा करने का मौका ये जो नारद है उनको प्राप्त हुआ था दासी पुत्र के रूप में और जिन्होंने क्या किया इतना अधिक तीव्रता उनके हृदय में आ गई कि अंतिम समय में क्या आपने इसी जीवन काल में उन्होंने भगवत दर्शन प्राप्त किए थे तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे वैष्णव और उनका गुणगान उसमें कोई अंतर नहीं है वैष्णव का चरित्र उनका गुणगान उनकी शिक्षा इनका एक साम्य है इसलिए चैतन्य महाप्रभु बारंबार कई उदाहरणों से बताते हैं कि हर एक भक्त के जीवन में आ, महान भक्तों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है महान भक्त ही क्या सर्वसाधारण भक्त भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब तक ये एटीट्यूड नहीं आएगा कृष्ण स्मरण संभव नहीं है कि मेरे लिए मेरे आसपास का हर भक्त क्या है महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण का स्मरण उसके द्वारा मेरे लिए संभव हो रहा है या संभव होगा हाँ तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को भी सनातन गोस्वामी ने जब अपना राजपाट आदि त्यागा जेल से भागकर वो आए वाराणसी तो उस समय चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में थे और चंद्रशेखर आचार्य के घर में अंदर बैठे थे बाहर ये सनातन गोस्वामी एक दरवेश हाँ, दाढ़ी बड़ी हुई ऐसे वस्त्र डालकर आए थे तो महाप्रभु अंदर उन, उन्होंने अंदर से पता चला कि सनातन आया है उन्होंने देखा नहीं तब बाहर तो चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर को कहा कि जाओ बाहर वैष्णव है उसको लेकर आओ चंद्रशेखर बाहर जाते हैं देखते वैष्णव कुछ दिखाई नहीं दिया वैष्णव के तो लवले चिन्ह मात्र भी प्रकट नहीं हो रहे थे हमारी स्थिति क्या है कि हम अपने आप को महान वैष्णव स्थापित करते हैं घोषित करते हैं अनुभव करते हैं हा? तो वह वो कहते महाप्रभु कोई वैष्णव नहीं है बाहर दूसरी बार जाओ तुम कहते वाह दाढ़ी वाला है मुस्लिम फकीर लग रहा है वो कहते फकीर ही कौन है वो महान वैष्णव है महानतम वैष्णव है हाँ वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए इसलिए एक भक्त के लिए एटीट्यूड बहुत ही गंदा है बहुत ही नीचवत है जब हम ये मनोवृत्ति में डाल देते हैं दूसरे को जज करने की भावना आ? तो ये क्या एक एक आदत बन जाती है चरित्र बन जाता है हर भक्त को हम क्या करते हैं उसका आकलन करते हैं उसके बाह्य स्थिति से तो एक भक्त के लिए हमेशा सावधान होना चाहिए नहीं तो क्या होगा उसके जीवन में उत्पात आ सकता है तो इसलिए भक्तों का आकलन बाह्य दृष्टि से करने से हमसे हरि नाम नहीं होता भगवत किसी चीज की हानि होती है तो भक्तनो ठाकुर कहते हैं भगवत स्मरण की हानि होती है और भगवत स्मरण सबसे अधिक कौन से रूप में हम हमें प्राप्त होता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको कहा था लेके आओ तो वो लेके आते हैं कहते वही वैष्णव है सनातन गोस्वामी इतनी लंबी दाढ़ी है पूरे मुस्लिम जैसा वेश फकीर जैसा चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हैं सनातन को और उन्होंने वास्तव में दूसरी बार देखा था चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को एक ही बार देखा था इससे पहले ये जो उनकी मुलाकात है दूसरी बार है चंद्रशेखर के घर में और चैतन्य महाप्रभु उनको देखने मात्र से दौड़ते हैं और जाकर उनका आलिंगन करते हैं जैसे तो आलिंगन किया सनातन गोस्वामी कहते नहीं नहीं नहीं मेरा स्पर्श मत कीजिए मेरा आलिंगन मत कीजिए हाँ मैं योग्य नहीं हूं हमें अपवित्र हूँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे तो मशी आत्मा पवित्रते भक्ति वाले पारे ब्रह्मांड अशोधित चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम अपने आप को अपवित्र सोचते हो और वास्तव में एक उन्नत भक्त का है, है। आ? उत्तम हैया आपना के माने अधम उत्तम होने के बावजूद ही वो भक्त क्या है सदैव इसी मनोवृत्ति में रहता है कि मुझमें बहुत ही दोष हैं, बहुत ही का मैं भंडार हूं जैसे हरिदास ठाकुर सोचो महाप्रभु ने जब हरिदास ठाकुर पहली बार जगन्नाथपुरी गए तो चैत महाप्रभु को टेंशन सोचा कि इनके रहने की व्यवस्था मुझे करनी है तो उन्होंने जो टेंपल अथॉरिटी मैनेजर था उनको बुलाया काशी मिश्र को बुलाया और चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला उनको कि मेरे पास एक डिवोटी आया है उसके लिए मुझे रहने के लिए स्थान दे दो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को और अपने आप को अलग नहीं मानते थे आ? भिन्न नहीं थे अभिन्न चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्रा और उस पड़ी चमी मैनेजर को कहा कि मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए एकांत में और वहां क्या करूंगा मैं बैठकर हरिनाम लूंगा महाप्रभु ने कहा मैं हरिनाम लूंगा वास्तव में वो हरिनाम किसके लिए कह रहे थे हरिदास ठाकुर के लिए तो चैतन्य महाप्रभु इतना प्रीति दिखाते हैं अपने भक्त के प्रति और जब हरिदास ठाकुर देह त्याग करने वाले थे तो महाप्रभु को वो कहते हैं कि महाप्रभु कहते हैं कि देखो कि कृष्ण ने मुझे इतना अच्छा संग प्रदान किया था और वो संग अभी मुझसे क्या हो रहा है बिछड़ रहा है रोते हुए हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं कौन हूं आपके पास सर में धारण करने वाले इतने क्वालिफाइड डिवोटीज़ है जो आपके सर के मुकुटमणी है मैं तो एक नीच तुच्छ व्यक्ति हूं आ, इस संसार में कोई चिट्ठी मर जाती है तो कौन उसके बारे में शोक करता है किसके लिए उसके बारे में सोचने के लिए टाइम थोड़ी है किसके पास किसी चिट्ठी के बारे में तो आरिदास ठाकुर अपने आप को क्या मान रहे थे एक सर्वसाधारण साधारण के समान इसलिए कृष्णदास कविराज भक्ति ठाकुर कहते हैं उत्तम हयया अपना के माने आधम तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं प्रभु कहे तोमा स्पर्शी आत्मा पवित्र थे कि तुम्हारा स्पर्श करने मात्र से आत्मा पवित्र हो जाता ये देह की बात ही छोड़ दो आत्मा का भी शोधन हो जाता है आत्मा भी शुद्ध हो जाता है दे की देशी गाय तो मा गुण सर्वेंद्रिय फल ये शास्त्र निरूपम वो कहते हैं कि आपको देखना और आपके गुणों का गान करना यही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे शुद्धि का एक एकमेव कारण है मेरे सारे इंद्रियों का यही सर्वोत्तम फल है आंखों का सर्वोच्च फल है आप जैसे वैष्णव को देखना कानों का सर्वोच्च फल है भगवान के भक्त की महिमा को चरित्र को गाथा को निरंतर सुनते रहना हाँ तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फिर हरि भक्ति विलास एक श्लोक बोलते हैं जो ओरिजिनली हरि हरिभक्ति सुधोदय में वर्णित है चैतन्य महाप्रभु ने कहा अक्षनो फलम तो आदर्श दर्शनम ही तनो फलम तो आदर्श गात्र संग जिब फलम तोर्ति तम ही सुदुर्लभ भागवता चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस संसार में कई चीजें दुर्लभ हो सकती हैं, लेकिन एक चीज सुदुर्लभा है क्या है सुदुर्लभा सादरानंद विशेषात्मा भक्ति के लिए भी बोला है लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सुदुर्लभा ही भागवता ये जो भागवत भक्त है वो इस संसार में सुदुर्लभ है इसलिए किसी भक्त को डिजायर करने चाहिए आशा रखनी चाहिए तो ऐसे भागवत भक्त का सहचार्य उसकी सेवा और उसके द्वारा भगवत चर्चा सुनने के लिए लालसा अपने जीवन में रखनी चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सामने रखते हुए इस चीज को स्थापित करते हैं हाँ तो ऐसे सनातन गोस्वामी आपने आपको महानतम नहीं सोच रहे थे वो कहते मैं और हम हमारा पूरा कुल रउरव के नर्क में गिरने वाला था लेकिन हे महाप्रभु आपने क्या किया आमारा उद्धार हेतु तुमारा अवतार हाँ चैतन्य चरित में सनातन गोस्वामी किए वोक्ति है उद्धार हेतु तुम्हारा तो अवतार मेरे उद्धार के लिए क्या है आपका अवतार हुआ है तो इसलिए वैष्णव का जब प्रशंसा करने का मौका मिलता है तो पीछे नहीं हटना चाहिए हाँ एक्चुअली ईर्षा और द्वेष से रहित है उसका लक्षण क्या है प्रशंसात्मक भावना हमारे हृदय में है या नहीं है उससे हमने समझा जा सकता है कि कितनी मात्रा में मेरा जो हृदय है द्वेष और ईर्षा की भावना से लिप्त है तो इसलिए जब ये वैष्णवों का का गुणगान करने मौका मिलता है तो हमें प्रयास करना चाहिए हाँ उनका गुणगान करने का इसलिए तो परीक्षित महाराज ने बोला जब पहली बार सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ तो परीक्षित महाराज ने उनके चरणों में बैठ बोला पहले तो बोला अपने आपको उन्होंने बहुत नीच स्वीकारा कहते कि मैं गृहस्थ जीवन में गिरा हुआ व्यक्ति हूं और ये कृष्ण ने मेरे लिए योजना बनाई थी ये शाप की कि मैं उनका स्मरण नहीं कर पाऊंगा उनकी शरण ग्रहण नहीं कर पाऊंगा इसलिए कृष्ण ने ये साप मेरे लिए अरेंज किया है और लेकिन कृष्ण और भी दयामय है कि उन्होंने आप जैसे जो भागवत है शुक्रदेव गोस्वामी आपको भेजा है इसलिए उनके चरणों में बैठकर परीक्षित महाराज ने बोला था संस्मरणात संस्मरणात उन्होंने कहते हैं कि एशाम आप जैसे व्यक्ति का स्मरण करने मात्र से हाद शुद्धंती व्रहा उन्होंने कहा कितना पावर है एक भक्त का स्मरण करने मात्र से या भक्त के चरित्र आदि उनके गुणों का स्मरण करने में कितनी शक्ति है कितना सामर्थ्य है कि वैष्णव का स्मरण करने मात्र से ग्रह और व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है तो फिर परीक्षित महाराज कहते हैं आगे कहते हैं किम पुनर्दर्शनाद कहते कि क्या कहा जाए यदि उनका दर्शन हो जाए स्पर्श पाद शौचासनादि भी वो कहते क्या कहा जाए यदि उनका दर्शन हो उनका स्पर्श हो उनके चरणों का पाद सम्मान हो और उनकी सेवा करने का मौका मिले ये कितना महत्तर है कितना बड़ा है तो स्मरण का ही इतना ग्लोरी है परीक्षित महाराज कहते हैं इसी कारण से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं तो सदा मौन रहूंगा किसने पूछा क्यों मौन रहोगे कहते जय निंदा हिंसे हा? वो कहते हैं कि जो वैष्णव को निंदा करता है उनकी प्रशंसा आदि नहीं करता उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष हिंसा की भावना रखता है भक्ति विनोद ठाकुर कहते भक्ति विनोद नासे तारे कहते मैं उससे बात करना क्या करूँगा बंद करूंगा नास मुझसे ऐसे व्यक्ति से लेन देन ही नहीं है मैं उससे क्या नहीं करूंगा बात ही नहीं करूंगा था सदा मौन धरी अपने गीत में वो लिखते हैं सदा में मौन बना रहूंगा इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु की ये देन है कृष्णदास कविराज आदि लीला में शुरुआत में ही कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने हमें दो भागवत प्रदान किए हैं एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र आर भागवत द्वारा दिया भक्ति रस पात्र कहते कि एक भागवत है भगवान का भक्त और दूसरा भागवत है ग्रंथ तो ये दोनों ही भक्ति रस के पात्र है इन में भक्ति रस भरा हुआ है तो केवल हमें योग्यता चाहिए चाहिए या वो लालसा चाहिए जिसके द्वारा हम स्वीकार कर सकते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस ताहर तारदय तार, तार प्रेम हय तो दोनों भागवतों के द्वारा भक्ति रस जिसके लिए हम यहाँ पड़े हुए हैं हाँ, कामरस को त्यागना चाहते हैं भक्ति रस चाहते हैं तो महाप्रभु ने इन दोनों के पास दिया है स्टोर है भक्ति रस के केवल हमें क्या करना है उनका आश्रय लेकर स्वीकार करना है इसलिए तो प्रभुपाद ने अपना सबसे अधिक समय भागवत के अनुवाद के लिए प्रदान किया और प्रभुपाद ने डिवोटिस का जो संग है हमें प्रदान किया जिसके द्वारा जो भगवत भक्ति है भक्ति रस है वो व्यक्ति को अनुकूल हो जाता है लेकिन फिर भी हम इन दोनों चीजों के लिए गंभीर नहीं है हा? तो ऐसे ही एक महान आचार्य है श्री जयदेव देव गोस्वामी वास्तव में इन आचार्यों का गुणगान करने की सामर्थ्यता अनंत शेष में भी नहीं है इतना अधिक महिमा से मंडित है ये सारे आचार्य जयदेव गोस्वामी के बारे में एक ही चीज कही जाए हाँ, तो काफी है मतलब जयदेव गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु जिन भावों का प्रदर्शन करते हैं उसको जयदेव गोस्वामी ने पहले ही लिख दिया मतलब एक्टिंग करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए कि जो वहां लिखा है उसको एग्जैक्टली कैसे आचरण में लाया जाए जो सर्वोच्च रस की भावना है हाँ प्रभुपाधिक तात्पर्य में लिखते हैं वो चैतन्य महाप्रभु ने किया मतलब कितनी शक्ति संपन्नता है कितनी महानतम योग्यता है जयदेव गोस्वामी में कि जिसमें जिस जिनके लिखे हुए काव्य के लिए भगवान पागल है जिनके लिखे हुए काव्य का आचरण हाँ श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते हैं तो ये जयदेव गोस्वामी का थोड़े समय के लिए चर्चा करने का प्रयास करेंगे उनके बारे में कुछ और अधिक प्राप्त नहीं होता ग्रंथों में बल्कि उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है गीत गोविंद उन्होंने भी उसमें भी अपने बारे में बहुत अधिक उन्होंने नहीं बताया थोड़ा बहुत ही उन्होंने बताया है तो 11वीं या 12वीं सदी में जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव हुआ था हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती और कई आचार्यों ने अलग अलग अपने मत व्यक्त किया हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो टीका है उसी को श्रील शिला प्रभोपाद ने जो हमने तात्पर्य पढ़ा उसी को ही उन्होंने प्रभोपाद ने दिया है जिसमें कहा गया है कि केन्दु जो बूर वीरभूम डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का उसमें जयदेव गोस्वामी का प्राकट्य होता है और उनके माता पिता का नाम श्री भोजदेव और वामा देवी था तो कुछ समय के बाद ही उनके माता पिता का देहांत हो जाता है और देहांत के बाद ये जयदेव गोस्वामी अकेले हो जाते हैं और अकेले होकर वो पूर्ण रूपे कृष्ण पर निर्भर थे जैसे वह दासी पुत्र नारद कृष्ण पर निर्भर हो गए थे उसी प्रकार से ये जयदेव भी कृष्ण पर पूर्णता निर्भर हो गए अपने गांव में एक अजय रिवर अजय नाम की नदी है उसमें वो स्नान करने के लिए गए स्नान कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि उनको स्नान करते करते राधा माधव के विग्रह प्राप्त हुए और राधा माधव को लेकर वो बाहर आए और अपना पूरा जीवन राधा माधव की सेवा में नियुक्त किया उन्होंने कहा राधा माधव ही मेरे एक में प्राण धन है ऐसे राधा माधव को लेकर वो जगन्नाथपुरी जाते हैं जगन्नाथपुरी जाते हैं ये भावना उन्होंने धारण की थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा लेकिन जगन्नाथ का कुछ और उनके लिए प्लान था जगन्नाथ मंदिर में वो बैठे थे कल्पवट के नीचे मंदिर के अंदर आप जाते हैं तो दो वृक्ष हैं कल्पवट जिसको कहते हैं तो वो वृक्ष वो है जब सारा संसार प्रलय होता है तो भगवान उसी के पत्ते में क्या करते हैं बाल मुकुंद के रूप में शयन करते हैं और अपने पाव का अंगूठा कि है, है। बड़े बड़े लोग अपना धन ऐश्वर्य पद सम्मान सभी को त्याग कर मेरे चरणों में का लेते हैं क्या उनको मिलता है मेरे चरणों में क्या ऐसी मधुरता है उसको समझने के लिए भगवान प्रलय के अंत काल में प्रलय जब होता है उस समय में अंगूठा चूसते हैं तो वर्णन आता है उनको किसने देखा था वहां जगन्नाथपुरी में मारकंडे ऋषि ने मृकुंड के जो पुत्र है मारकंडे ऋषि ने देखा था उसी कल्पवट के नीचे ये जाकर बैठ गए जय देव गोस्वामी और भगवान का गुणगान करने लगे हरिनाम आदि लेने लगे तो उसी समय एक व्यक्ति आता है जो एक युवती अपनी कन्या को लेकर वहां आता है बल्कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी जगन्नाथ पुरी जाते थे उनके पास संतान नहीं थे भगवान जगन्नाथ से उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान जगन्नाथ हमें संतान प्रदान कीजिए जो पहली संतान होगी वो आपको समर्पित पहला इंस्टॉलमेंट किसको आपको बाकी इंस्टॉलमेंट मेरे लिए तो पहली कन्या हो गई उनको और उस समय हाँ, कन्या भी अर्पित की जाते थे तो जब एक कन्या हुई तो भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने के लिए गए वह भी विवाह के योग्य हो गए हाँ तो भगवान जगन्नाथ ने ब्राह्मण के स्वप्न में और कहा कि तुम क्या करो कि मेरा एक भक्त बेटा है उस वृक्ष के नीचे इसके जाकर उससे शादी करवा दो उसको अर्पित कर दो हाँ ये जो कन्या है पद्मावती हाँ पद्मावती सुशील न? कन्या थी और ये पद्मावती का हाथ पकड़ के उनके पिता ले जाते हैं अरे तो निमग्न है इन्होंने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है आगे चलकर और उसी समय ये आते हैं और उनको निवेदन करते हैं कि हे महात्मागन वो भी युवा थे मेरे कन्या को आप स्वीकार कीजिए पति पत्नी के रूप में तो वो मना करते हैं कहते नहीं मुझे विवाह नहीं करना है वो कहते हैं अपनी कन्या को कहते हैं हे पद्मावती, आज से तुम्हारा पति है और तुम इनकी क्या हो पत्नी हो बस हो गया ये सारे रिचुअल्स इसी एक वाक्य में पूरे हो गए ये जगन्नाथ का आदेश है तो ये बोल के पिता तो चले गए अभी वो कन्या भी बिल्कुल पक्के थे पद्मावती वो भी महान डिवोटी थी जगन्नाथ की हाँ भजते माम दृढ़ व्रता तो वो भी वो ये सोचने लगे कि क्या करू ये जो है वो कन्या उसको कहते कि देखो मैं तुम जहा कहोगी वहां छोड़ने के लिए तुम्हारे साथ आ सकता हो जहां जाना है मुझे बताओ वहां छोड़ के आ जाऊंगा वो कहती है कि हाँ मैं कहा जाना नहीं चाहती मैंने आपके चरणों की शरण ग्रहण कर ली है और यदि आप मुझे नहीं स्वीकारेंगे तो आपके चरणों में ही अपना प्राण त्याग दोंगे इन्होंने देखा ये तो बहुत सीरियस है <laughs> जयदेव गोस्वामी सामने सोचा कि ये लड़की बड़ी सीरियस है ये अभी मुझे प्राप्त किए बिना नहीं रह सकती उन्होंने कहा ठीक है फिर फाइनली उस सोचने लगे कि यह जगन्नाथ की ही इच्छा और जगन्नाथ मंदिर में हो रहा था टेंपल कैंपस के अंदर यह सब चल रहा था उन्होंने कहा जगन्नाथ की इच्छा है तो अब स्वीकार लेता उनको ने स्वीकारा और उनको स्वीकार करने के बाद बल्कि जयदेव गोस्वामी को थॉट आया भाग वर्णन आता है जयदेव गोस्वामी को भागवत के श्लोक याद आ गए हैं कि गृहस्थ लाइफ कितना बड़ा बंधन है हाँ, इतने सारे बंधनों से मुझे बंधना पड़ेगा फिर और एक श्लोक याद आया चतुर्थ का जिसमें कहा गया है ग्रहेश्व कुशल कर्म नाम मद वार्ता या माना नाम न बंदा यहा जिसमें कहा गया है कि ये जो ग्रहस्थ जीवन है जिसमें व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो स्वाभाविक रूप से सकाम कर्मों से आसक्त हो जाता है रह नहीं पाता चाहे उसके कर्म है उसके पुत्र है परिजन है उसके जो सुख सुविधाएं हैं, घर है कितना भी बोलता रहे नहीं आ, आना सकता हो आना सकता हो लेकिन कुछ ना कुछ अटैचमेंट बनी रहती है तो वहां कहते ये बड़ा ही वो सोचता है कुशल कर्म लेकिन वो आसक्ति रहती है अब उन सकाम कर्मों में लेकिन वहां कहते भगवान कि मद वार्ता मानाना लेकिन एक चीज वो ग्रहस्त करेगा तो न बंधा यह ग्रह मता वो ग्रस्त कभी गृहस्थ जीवन के आसक्ति या बंधन में नहीं बंधेगा भागवत में कहते हैं मद वार्तायाम भगवान कहते मेरी वार्ता वो कहते कि प्रत्येक मोमेंट में मेरी जो वार्ताएं हैं, मेरी चर्चा गुण है कथाज है, है, उसका चित्त यदि आविष्ट हो जाता है, इसका यह आश्रय लेता है तो ग्रस्त जीवन में होकर भी वो व्यक्ति उसमें आसक्त नहीं होगा या बंदित नहीं होगा इसलिए तो भक्त ठाकुर ने कहा जे ग्रहे भजन हम तो गोलो कु ग्रहे भजन देखी हा जहा भजन हो रहा है कीर्तन आदि हो रहा है कहते यही ये ग्रस्त जीवन मेरे लिए बंधन नहीं है हाँ तो इस प्रकार से जो जयदेव गोस्वामी हैं कई प्रकार से सोच रहे थे और फिर उनके साथ वो विवाह करते हैं और एक दिन जयदेव गोस्वामी अपने राधा माधव के जो विग्रह हैं उनकी सेवा में नियुक्त हो रहे थे उनके पास रहने के लिए ठीक झोपड़ी या कुटिया भी नहीं थी तो कुटिया का निर्माण कर रहे थे घास की कुटिया का और वो ऊपर छत पर चढ़े थे नीचे से कुछ लकड़ियां चाहिए थी कुछ घास आदि चाहिए था चाहिए थी तो वो कह रहे थे ऊपर से कह रहे थे अरे जल्दी दो पद्मावती, जल्दी दो वो पद्मावती बिजी थी वो कहाँ चली गई थी शायद नीचे घास ये सब चीजें देने वाला कोई नहीं था तो नीचे स्वयं ये जो राधा माधव है उनके हाथों में क्या फेंक रहे थे वहां ये सब घास रस्सिया लकड़ सब फेंक रहे थे वो सोचने लगे कि अरे इतना ये जल्दी जल्दी कौन दे रहा है हाँ मेरी पद्मावती तो इतनी चलाक फास नहीं है हा? तो बाद में सब ऊपर छत निर्माण करने के बाद जब जयदेव गोस्वामी नीचे उतरे अंदर गए तो राधा माधव के जो वस्त्र आदि है वो पूरे हाँ काले हो गए थे घास भूस उनके अंदर सब लगा हुआ था और वो हाँ वो क्षमा याचना करने लगे और भगवान के सामने गिरे और भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तो ऐसे जो जयदेव गोस्वामी हैं नवद्वीप में निवास करने लगे ऐसा वर्णन आता है और नवद्वीप में निवास करने के बाद उस समय उन्होंने एक आ, अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है क्योंकि ये जो हम दशावतर स्तोत्र हैं जिसको सुनते हैं या गाते हैं वो माँ तव कर कमल वरे वगैरह ये सब चीज़ें हैं कहते कि उन्होंने ये नवद्वीप में इस स्तोत्र की रचना की थे और अलग आचार्य गण कहते कि बाद में वो जब, जब जगन्नाथपुरी आए पुनः चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर तब उन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी तो दशावतर स्तोत्र को उन्होंने लिखा था नवद्वीप में उस समय राजा थे लक्ष्मण सेन और ऐसे कहा जाता था कि लक्ष्मण सेन के पास अलग अलग ना? जैसे विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे उसमें कालीदास एक थे पोएट उसी प्रकार से जो लक्ष्मण सेन थे गौड़ देश के जो राजा थे बंगाल के उनके भी पांच रत्न थे हाँ, पोएट थे उसमें से एक थे गोवर्धन तो ये जो गोवर्धन है उनका जयदेव गोस्वामी से अच्छा संबंध था जयदेव गोस्वामी से उन्होंने दशावतर स्त्रोत्र को सुना था और याद कर लिया था जिसको जाकर उन्होंने राजा लक्ष्मण सेन को सुनाया लक्ष्मण सिंह पागल हो गए कि ये क्या अद्भुत रचना है इतने अद्भुत रचना की है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती तो वो चाहते थे कि मैं उस व्यक्ति को मिलू उससे और अधिक भगवत चर्चा को सुनो तो लक्ष्मण सेन अपने वस्त्र बदल कर वैष्णव वेश आदि डाल के हाँ जयदेव गोस्वामी के कुटिया में स्थान में आते हैं और जयदेव गोस्वामी से सुनते हैं मिलते हैं और फिर हाँ वहां जयदेव गोस्वामी को कहते हैं अपना मूल स्वरूप दिखा करके मैं राजा हूं आप क्या कीजिए मेरे महल में आकर निवास कीजिए तो जयदेव गोस्वामी गुस्सा हो जाते हैं क्या इसे विषय व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगा इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है हाँ विषयी व्यक्तियों वे, का जो संग है उससे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं काल सर्प और राजा ये एक समान है काल सर्प जैसा जहरीला है उसी प्रकार से राजा शब्द भी या जिसके पास राजत्व है उसके पास सारे भोग स्वाभाविक रूप से हैं। और उसमें स्वाभाविक रजोगुण की प्राधानता है तो इसलिए जयदेव गोस्वामी ने कहा मैं तुम्हारे महल में ही क्या मैं तुम्हारे राज्य को त्याग करना त्याग करके चल जाऊंगा मुझे नहीं रहना है वो गिड़ उनके चरणों में गिर पड़े लक्ष्मण सेन जय देव गोस्वामी को दया आए उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे महल में मत आइए लक्ष्मण सेन ने कहा लेकिन नदी के उस पार चंपारण्य है हाँ जहाँ चंपक फ्लावर्स बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं नवद्वीप में एक स्थान में तो वहाँ आप निवास कीजिए और वह चंपक फ्लावर का मार्केट भी है तो वहां आप रहिए वो बहुत ही अच्छा स्थान है भगवत स्मरण करने के लिए तो जयदेव देव गोस्वामी पदमावती के साथ वहां निवास करते हैं वहां। और कुछ साल वहा बिताते हैं फिर वहां कुछ साल बिताने के उपरांत वो एक दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु 400 साल बाद आए उनके 300-400 साल बाद तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति ठाकुर इन सब लीलाओं का वर्णन नवद्वीप धाम महात्म में करते हैं ठाकुर लिखते हैं कि उस समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु मतलब प्रकट होने से 400 साल पूर्व ही जयदेव गोस्वामी ने देखा कि जिनका वर्णन चंपक फ्लावर के समान सुवर्ण कांतिका है गदगद हो गए जयदेव गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे जयदेव तुम अभी क्या करो जगन्नाथपुरी जाकर निवास करो और वहां जाकर तुम जिस काव्य काव्य की रचना करोगे उस को मैं क्या करूंगा? आगे चलकर जगन्नाथपुरी में आकर उसको सुनूंगा उसका गान करूंगा और उसका आस्वादन करूंगा और चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो जाते हैं तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का आदेश लेकर ये जो जयदेव गोस्वामी हैं कुछ साल या महीने नवद्वीप में रहते हैं इसी विचार से उनको दुख भी हो रहा था कि भगवान आने वाले हैं इस भूमि में ये महानतम धाम होगा आगे चलकर इस स्थान को मुझे छोड़ना पड़ रहा है और जगन्नाथपुरी जाना पड़ रहा है तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु के आदेश से जयदेव गोस्वामी जगन्नाथपुरी जाते हैं और जगन्नाथपुरी जाकर वहाँ निवास करते हैं और फिर वर्णन आता है कि वो अपनी महानतम जो कृति है महानतम जो ग्रंथ है उसकी रचना करने लगते हैं जब वो प्रतिदिन उस ग्रंथ को लिख रहे थे तो एक दिन जयदेव गोस्वामी जब लिख रहे थे तो उनको विचार आ गया एक स्पूर्ति आ गई हाँ इस भावना से हाँ, क्योंकि ये जो महानतम आचार्य जब लिखते हैं ऐसे नहीं कि वो लिख रहे हैं हाँ कौन उनके हाथ से या उनके वाणी से कौन लिखाता है उनको भगवान स्वयं हाँ, जैसे चैतन्य चरितमृत है कृष्णदास कविराज वहां लिखते हैं मदन मोहन लेखा ये मोर्य मुझसे इस ग्रंथ को किसने लिखाया है मदन मोहन ने लिखाया है साक्षात प्रभुपद भी कहते हैं हाँ कि ये जो मैंने ग्रंथ लिखे है ये वास्तव में कृष्ण के द्वारा हाँ, लिखे गए हैं कृष्ण ने ही मुझसे लिखवाया है इसलिए तो प्रभुपाद स्वयं के ग्रंथ बारंबार पढ़ते थे और उसका आस्वादन करते थे आनंद अनुभव करते थे तो ऐसे जयदेव गोस्वामी जब वो लिख रहे थे और लिखते लिखते उनको ये विचार आया एक दिन हाँ तो वो सोचने लगे उस विचार उनको उचित नहीं लगा वो विचार इस प्रकार से था कि जो सर्वे सर्वा है परम भोक्ता है परमेश्वर है परम नियंता है जो कृष्ण है वो श्रीमती राधा रानी के चरणों में गिरे है और उनके चरणों में गिरकर उनको कहते हैं कि हे राधिका आपके जो चरण पल्लव है वो क्या करो मेरे सर में रख दो ऐसे विचार जब जयदेव गोस्वामी को आए लिखते लिखते वो लेखनी छोड़ दी उन्होंने कहते कहते ये क्या हो गया वहां से वो निकलते कहते पद्मावती गमछा आना मुझे स्नान करने जाने दो लग रहा है दिमाग थोड़ा ठंडा वड़ा चाहिए ये क्या क्या चीजें आ रही यार क्या लिख रहा हूं मैं क्या लिखने जा रहा हूं तो गमछा लेकर डालकर निकल पड़े स्नान के लिए तो आ, क्योंकि उनकी इस कार्य को ये उचित था भगवान की जो मान लीला आदि है, है मान लीला दान लीला हाँ ऐसे चार प्रकार की लीला वहां भगवान करते हैं तो ऐसे जब विचार वास्तव में उचित था उनकी जो स्फूर्ति और उनके जो विचार थे भगवान ने सोचा ये तो लिखेगा नहीं क्या करता हूँ मैं जाकर ये कंप्लीट करता हूँ एक वाक्य डालना था वहां बीच में एक एक श्लोक का एक आधा श्लोक लिखना था तो जैसे जयदेव गोस्वामी चले गए तो ये तुरंत दूसरे जयदेव गोस्वामी आ गए वापस ये दूसरे जयदेव गोस्वामी जाते तुरंत ही आ गए कहते हैं पद्मावती ने जब देखा अंदर भूसरे कहते क्या हो गया अभी अभी तो स्नान के लिए कितनी हुआ गए कितनी स्पूर्ति हो आई है हास्पूर्ति आ गई अभी लिख के ही जाऊंगा स्नान करने जाऊंगा, लिख के जाऊंगा। कहते ठीक है इनको स्फूर्ति कभी भी आती है <laughs> लेखन लेखन की एक स्फूर्ति होती है एक एक उत्साह होता है तो ये जब जाते हैं भगवानी ही है जगन्नाथ जी हैं कृष्ण हैं तो वो जाते हैं और वो पेन उठाते हैं और लिखते हैं क्या लिखते हैं वो लिखते हैं स्मर गरल खंडनम शिशी मंडनम देहि में पद उदारम बस एक श्लोक का आधा भाग लिखा हा? और कहते लिखा भी कहते भूख बहुत लगी है खाया भी कहते अभी आता हो जाकर अभी ये चले गए अभी ओरिजिनल जयदेव गोस्वामी आ गए हैं स्नान वगैरह करके कहते क्या है वो आते ही बोलने लगे भूख लगी है प्रसाद दो पद्मावती प्रसाद चाहिए पद्मावती कहती तो खा के गए थे स्नान करने के बाद आपको भूख क्या तेज हो जाती है आपकी हाँ तो कहती अच्छा उन्होंने कहा मैं तो प्रसाद लेना तो दूर मैं तो आया भी नहीं था कहते आप आए प्रसाद लिया कहते स्फूर्ति आई है लिख भी गए कहते देखो देखो जाकर गए देखा तो वहाँ हाँ जो विचार जो लीला लीलास्फूर्ति उनको हुई थी जो विचार उनके मन में चल रहे थे कृष्णा लीलाओं के वो वास्तव में आ, लिखा हुआ था तो जयदेव गोस्वामी अचंभित हो जाते हैं और जयदेव गोस्वामी सोचते हैं कि ये पद्मावती कितनी भाग्यशाली है बल्कि भगवान ने क्या लिखा था कि हे श्रीमती राधा रानी आपके जो चरण कमल है वो क्या है शिसी मंडनम मेरे सर के आभूषण बना दीजिए हाँ तो इस प्रकार से लिखा था तो वो सोचने लगे कि ये पद्मावती मुझसे अधिक भाग्यशाली है कि उन्होंने साक्षात भगवान को देखा भी है और उनको क्या किया अपने, अपना बना हुआ भोजन उनको पर्सनली खिलाया है तो वो पदमावती को बहुत गुणगान करते अपने पत्नी का और गुणगान ही नहीं बल्कि सोचते कि मैं कितना फौलन हूँ कितना नीच हूँ तो वास्तव में ये जो काव्य है गीत गोविंद ये श्रृंगार रस का सर्वोच्च काव्य है हाँ इसलिए इस एक ग्रंथ के कारण संस्कृत कविराजों में आ, ये जो जयदेव गोस्वामी है उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है कि आज तक संस्कृत कवि जितने भी काव्यों की रचना हुई है उनमें आज तक इस काव्य को आ, किसने पछाड़ा नहीं है ये क्या है सर्वोच्च बना है हमेशा आगे है इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जयदेव गोस्वामी का ये जो काव्य है वो उज्जवल रस का सागर है और ये जो काव्य है तीनों लोकों में प्रसिद्ध है गीत गोविंद का दूसरा नाम अष्ट पदी भी है आठ प्रकार के पदों में उसको लिखा है इसलिए एक एक श्लोक में वर्णन आता है यदि हरि हरिस्मरण सरस मनो यदि विलास कलासु कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिम श्रृणु तदा जय देव सरस्वतीम उसमें कहा है यदि हरि स्मरणे सरस मनो यदि कोई व्यक्ति की हरि यदि कोई व्यक्ति हरि के स्मरण में पूर्ण डूबना चाहता है या निमग्न होना चाहता है यदि विलास कलासु कुतूहलम या भगवान के मधुर भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनके प्रति मन को बिल्कुल ही अट्रैक्ट करवाना चाहता है तो क्या करना चाहिए हमारे गोस्वामी गण कहते हैं मधुर कोमल कांत पदावलिम क्योंकि ये ये एक सॉन्ग फॉर्म में लिखा है ये जो गीत गोविंद है जैसे गवड़िया वैष्णव सॉन्ग है वैसे सॉन्ग फॉर्म में ये जो बुक लिखा है वो कहते मधुर कोमल कांत पदावलिम श्रुणु तदा जय देव वो कहते हैं सरस जयदेव गोस्वामी के द्वारा हाँ मधुर हनी से भी अधिक मधुर ये जो भगवत लीलाओं का वर्णन किया है उसको श्रवण करना चाहिए हाँ लेकिन वास्तव में श्रील प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर आदि आचार्य कहते हैं ये ग्रंथ हमारे लिए नहीं है एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत ग्रंथों को प्रिंट कर रहे थे उनके फादर के पूर्ववर्ती आचार्य उनके तो उन्होंने कहा वो गए बिल्कुल तैयार कर दिया उन्होंने जो बुक है गीत प्रिंटिंग के लिए वाले थे तो उन्होंने अपने पिताश्री ठाकुर से पूछा कि मैं ये प्रिंट करने जा रहा हूं भक्ति ठाकुर कहते हैं दो ही कॉपी छापना कितनी किताबें छापना दो एक तुम्हारे लिए है एक मेरे लिए है कहते हैं और ये ग्रंथ आवश्यक नहीं है इसलिए भक्ति में प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्य में लिखा है कि वास्तव में ये जो कृति है कि उस व्यक्ति के लिए है जिसके हृदय में काम का लवलेश मात्र भी नहीं है क्योंकि ये गीत गोविंद भगवान का प्राण है गीत गोविंद भगवान को अति प्रिय है जगन्नाथ जी को तो इतना अधिक प्रिय है हाँ एक पद्मा नाम की एक युवती थी एक माले के वो जगन्नाथपुरी के नजदीक के गांव में रोज जब बैंगन के खेती में बैंगन तोड़ते रहते थे तो उस समय ये गाया करते थे गीत गोविंद को और ये गीत गोविंद इतना प्रचलित था और इस समय की उसको कहा जाता था कि ये बाथरूम सॉन्ग है आज भी गांव के लोग ये गीत गोविंद कंटस थे उनको हाँ ऐसे गा लेते हो लोग सुबह उठते गा लेते भगवत लीलाओं को तो वो एक छोटी सी बालिका जब गा रही थी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ का हृदय ऐसे काप रहा था यत्र गायन्ति यत्रा में नारद नारद जहां मेरे भक्त गाते में दौड़कर वहां जाता हूं सुनने के लिए तो ये गीत गोविंद सिंह भगवान आकृष्ट हुए और गए जगन्नाथ मंदिर छोड़ चले गए उनके सारे वस्त्र के साथ जगन्नाथ जी थे वो आगे आगे गाते हुए जा रही है बैंगन के खेत में और ये पीछे पीछे जगन्नाथ जैसे हिलते हिलते हुए सुन रहे हैं हा? गाते रो, गाते रहो रहो मैं सुन रहा हूं, नाच रहा हूं उनके वस्त्र फट रहे हैं काटे लग रहे हैं कई चीजें हो रही हैं और जब शाम हो जाती थी आके फिर से अपने रत्न सिंहासन में गर्भग्रह में श्री मंदिर में बैठ जाते थे जब पुजारीगन सुबह आए देखा कि ये क्या हो गया इनके वस्त्र सारे फटे हुए हैं कांटे लगे हुए हैं पत्ते हैं बैंगन के तो इन्होंने सोचा कोई अपराध हो गया हमसे जगन्नाथ के कपड़े फट जाना में बड़ा अपराध है तो फिर उन्होंने राजा को बुलाया राजा ने भगवान से प्रार्थना की भगवान स्वप्न में आके राजा को कहते गजपति को कि क्या करो कि ये जो पदमा नाम की बालिका है वो गीत गोविंद गाती है ना तो मंदिर में रहने का मन नहीं करता भागने का मन करता है वहां जाकर सुनने का मन करता है मुझे वो सुनना है तो वो कहते हैं कि आप उसको यहां ले आओ और वो यहां मंदिर में मेरे लिए गाती रहे और मैं क्या करूंगा सुना करूंगा तो राजा उनको ले आता है और वास्तव में जगन्नाथपुरी में तब से देवदासियों की प्रथा शुरू हो गई तब से रोज सुबह के समय में भोग लगता है और संध्या के समय में जब भोग लगता है वो दोनों समय में गरुड़ स्तंभ के पास और अंदर गर्भगृह में दो अलग अलग दासिया और अलग अलग देवदासिया भगवान को गीत गोविंद सुनाती है और जब सुनाती है भगवान आह्लाद या आनंद अनुभव करते हैं और ये देवदासियां कोई साधारण नहीं है उसके बाद ये प्रचलन हुआ अधिकतर ब्राह्मण की जो कन्याएं हैं उनको लोग करने लगे जगन्नाथ की सेवाओं में में और वो जो कन्याएं हैं कभी विवाह नहीं करते थे पति के रूप भगवान जगन्नाथ को ही अपना एकमेव पति स्वीकार करती हैं और उन्हीं के लिए गाया करती हैं जिस दिन उनकी सेवा होती है गीत गोविंद गाने की उस दिन और उस रात्रि को पूरा उपवास रखती है और क्या करती है जगन्नाथ के प्रति के लिए इस गीत गोविंद का गान करती है बल्कि भगवान जगन्नाथ बहुत आनंद अनुभव करते हैं अभी धीरे धीरे ये प्रथा कम हो गई है लेकिन फिर भी अभी क्या किया जाता है रात को प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ का आखिरी श्रृंगार होता है जिसको बड़ा श्रृंगार वेश कहते हैं क्योंकि जगन्नाथ जी वृंदावन के विराह के भगवान है तो वो विराह में है वो वृंदावन के उनको नींद नहीं आती जगन्नाथपुरी में तो इसलिए जो वस्त्र जगन्नाथ जी प्रतिदिन रात को पहनते हैं उसमें एक लंबा वस्त्र होता है जिसके ऊपर ये जो ग्रंथ है पूर्ण रूप में लिखा गया है ऐसे चार वस्त्र होते हैं साल में जो जगन्नाथ को रात को लपेटे जाते हैं हाँ वो पहनकर ही फिर जगन्नाथ जी क्या होते हैं सो जाते हैं इसके अलावा जो तुलसी की मालाएँ विशेष मालाएँ जगन्नाथ जी पहनते हैं उन मालाओं के पत्तों में भी ये गीत गोविंद के अक्षर चंदन से लिखे जाते हैं तो ऐसा गीत गोविंद भगवान का प्राण है इतना ही नहीं बल्कि जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक व्यक्ति था मोची जो जिसके पास शालिग्राम था और वो मोची जब चप्पले रिपेयर करता था तो वो उसको पता नहीं था ये पत्थर शालीग्राम है उसी के ऊपर ही सारा अपना कार्य करता रहता था चप्पलों का तो एक दिन एक ब्राह्मण मंदिर से बाहर निकल रहा था उसने देखा ये मोची ये तो शालीग्राम है इसके ऊपर क्या कार्य कर रहा है उसने कहा तुम मुझे दे दो ये शालीग्राम है हाँ उसको थोड़ा धन दे दिया वो ले गया वो पत्थर और ये जाकर पूरा उपासना करने लगा छोड़ो से उपचार से उनकी आराधना करने लगा शालिग्राम की पुरुष सुख्त आदि गाने लगा वो शालिग्राम परेशान हो गए एक हफ्ते कहने लगे कि मुझे तो वही ठीक था वो मोची के चरणों में मेरे लिए आनंद आ रहा था क्यों क्योंकि वो गीत गोविंद गाया करता था मुझे उसके पास छोड़ दो बल्कि एक और भी वर्णन आता है कि एक एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति जगन्नाथपुरी में आया और एक एक व्यक्ति ब्राह्मण व्यक्ति नीचे रहता था उसके ऊपर वाली मंजिल में ये मुस्लिम व्यक्ति रहता था तो ये जो ब्राह्मण व्यक्ति है रोज गीत गोविंद का गान किया करता था और ये ब्राह्मण मुस्लिम को बड़ा अच्छा लगता था उसको सुनना वो ये जब गाया करता था तो अपने मंजिल से नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे आकर जो सीढ़ियां है उसमें बैठ के सुना करता था ब्राह्मण ने देखा कि ये मुस्लिम भी बड़ा चाव से सुन रहा है उसको पूछा क्या समझ में आता है कुछ कहते समझ में तो कुछ नहीं आता लेकिन अच्छा बहुत लगता है कहता ये तो भगवान का गुणगान है हा? ये आत्मा का आनंद वर्धित करता है तो उन्होंने कहा मैं यदि तुम्हे याद करवाओ सिखाओ तो गालोगे मुस्लिम ने कहा मैं तैयार हूं ब्राह्मण ने उस मुस्लिम को पूरा कंठस्थ करा दिया कहा कि एक ही चीज़ करना जब भगवान का गुणगान करोगे तो भगवान के लिए एक आसन रख देना सामने क्योंकि यं थी मद भक्ता तिष्टा में नारद हाँ मतलब भगवान आदि पुराण में भी तो कहते हैं जो मेरा नाम लेता है मैं उसको सुनता हूं पर्सनली हाँ तो वैसे ही उन्होंने कहा आसन रख देना अभी एक बार एक इस व्यक्ति को जल्दी जाना था घोड़े में बैठकर ये घोड़े में भी कभी कभी जब घोड़े में जा रहा था तो घोड़े में जा रहा था तो ये गीत गोविंद गा रहा था मुस्लिम व्यक्ति और वो घोड़े में जब बैठा था तो भगवान के लिए भी पीछे या आगे कोई आसन रखा नहीं क्या गीत गोविंद गाना है चलो भगवान को भी आसन रखता भगवान ये आपके लिए आसन है ये गाते हुए जा रहा था घोड़ा दौड़ रहा था दौड़ रहा था और पीछे भी नुपुर आदि की आवाज आ रही थी पीछे मुड़ के देखा उस मुस्लिम व्यक्ति ने तो भगवान हाँ जगन्नाथ है साक्षात वो कहते हैं कि तुम मुझे आसन देना भूल गए हो क्या मैं सुनने के लिए नहीं आऊंगा भगवान कहते गीत गोविंद तो मुझे दौड़ाता है हाँ इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु भी जब टोटा गोपीनाथ का दर्शन करने के लिए एक दिन गए थे जगन्नाथपुरे में तो जाते समय उन्होंने वो एरिया में जब सुना कि दूर से कोई एक गीत गोविंद हाँ, वर्णन चैतन्य चरितमृत में आता है दौड़े अभी महाप्रभु को पता नहीं कि वो पुरुष गा रहा है या स्त्री गा रही है और वो एक स्त्री गा रही थी और ये रहे सन्यासी और महाप्रभु का मन कर रहा था क्या मधुर गा रहा है कौन गा रहा है जाकर उसका आलिंगन करूंगा आलिंगन करूंगा ये भावना महाप्रभु के हृदय में थी और वो गीत गोविंद से इतने आकर्षित हो गए चैतन्य महाप्रभु दौड़ने लगे दौड़ते दौड़ते ये गोविंद के समझ में आ गया सेक्रेटरी के उनके वो गोविंद ने जाकर क्या किया महाप्रभु का आलिंगन कर दिया महाप्रभु को कहा अरे महाप्रभु वो श्री गा रही है जैसे शब्द सुना ना श्री चैतन्य महाप्रभु पानी पानी हो गए अपनी अवस्था में आ गए गोविंद को कहते हैं तुमने मेरा क्या आज प्राण की रक्षा की है यदि मैं उस स्त्री का जाकर आलिंगन करता तो मैं अपना प्राण क्या कर देता त्याग देता एक सन्यासी के लिए तो चैतन्य महाप्रभु हाँ कृष्ण से अभिन्न हैं तो ऐसा ये जो गीत गोविंद हैं इतने अधिक प्रिय हैं ये जो महानतम आचार्य की जो लेखनी है जयदेव गोस्वामी को और जयदेव गोस्वामी के जीवन में एक बहुत ही कठिन स्थिति आई थी अपने राधा माधव की सेवा करते समय आ, उनको जब फेस्टिवल के लिए कुछ धन आदि की आवश्यकता थी तो बाहर जब गए उन्होंने दान आदि एकत्रित किया जब उनके पास कुछ धन था तो रास्ते में उनको कुछ चोरों ने पकड़ा उनसे धन ले लिया और उनके हाथ पांव काट के उनको कुएं में डाल दिया वहां भी हरि नाम का जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे जयदेव गोस्वामी एक राजा वहां से गुजर रहे थे उन्होंने देखा ये आवाज कहा से आ रहा है उन्होंने जयदेव गोस्वामी को बाहर लाया वो जानते थे जयदेव गोस्वामी उनको जो भी उपचार आदि सब किया और जयदेव गोस्वामी उनकी सेवा उन्होंने पदमावती को उनके पास बुलाया जयदेव गोस्वामी उनके महल में ही एक जो भी कक्ष उनको प्रदान किया वह और ये जो चार जो भी ये चोर थे जिन्होंने उनके साथ ऐसी स्थिति की थी वो आ गए एक बार साधु का वेश धारण करके आ गए और जयदेव गोस्वामी ने उनको पहचान लिया उस महल में आए राजा के पास चारों चोर साधुओं के वेश में हा? तो शास्त्र कहते हैं तिलक मुद्रा भी संयुक्त तो या चंडा लोपी संशया हरिभक्तिलास आदि कहता है जिसने माला तिलक आदि डाला है जो भी हो वो क्या है पूजनीय हो चाहे चीटर भी क्यों ना हो तो ये जयदेव को सामी ने सोचा अच्छा ये तो वही चोर है लेकिन उनके पास ये भावना नहीं थी बदले की भावना नहीं थी यही तो अंतर भागवत में बोला गया है साधु क्यों श्रेष्ठ है देवताओं से देवता तो लेन देन करते हैं जो उनको देंगे उनका ही वो देवता उनको कुछ वर आदि दे देते हैं साधु उस साधु के प्रति कुछ भी दुर्भावना भी करे कोई व्यक्ति लेकिन बदले में वो, वो कृपाएं प्रदर्शित करता है जब ये चार चोर आते हैं वो जानते थे कि ये साधु के वेश में लेकिन हैं बड़े भयानक लोग फिर भी उनकी सेवा की उनके लिए अच्छा स्थान दिया रहन सहन सब और जब जा रहे थे तो उनको धन आदि देकर भेजा और राजा के सिपाही उन चोरों को छोड़ने गए या जो साधु के वेश में थे जाते जाते उन चोरों ने उन सिपाहियों को कहा कि आप जानते है वो जो आपका पंडित है जयदेव वो हमारे इतनी सेवा क्यों कर रहा था आगे पीछे क्यों कर रहा था क्योंकि हम वैष्णव बनने से पहले वो भी हमारे साथ था और वो उसने कुछ घृणित कार्य किया था राजा ने हमें बोला था कि इसको मार डालो हमने उन पर दया दिखाई उस पंडित के ऊपर और उसके हाथ काट के केवल वैसे छोड़ दिया तो ऐसा झूठा बोलने मात्रा से सिपाहियों के सामने देखा कि पृथ्वी ऐसे भंग जाती है और वो जो ऐसा झूठा वर्तन करने वाले ऐसा वचन उनके प्रति बोलने वाले उसी क्षण हाँ पृथ्वी में समा जाते हैं मर जाते हैं तो ये बात आकर उन सिपाओ सिपाहियों राजा को बोले थे, तो लेकिन फिर भी जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक भक्त का ये आचरण होना चाहिए ये व्यवहार होना चाहिए कि उसके हृदय में बदले का जो भावना है वो रंश मात्र भी नहीं होना चाहिए तो ऐसे जो जयदेव गोस्वामी हैं वो अपने अंतिम दिनों में जगन्नाथपुरी से भी वो फिर फाइनली वृंदावन आते हैं आज भी उनका वो टेम्पल है राधा माधव का केशी घाट पर जहाँ वो रहे और वहाँ गीत गोविंद का गान करते थे अपने राधा माधव के लिए और वहाँ एक धनाढ़ व्यक्ति ने उनके लिए मंदिर बनवाया और कालांतर में उन्होंने अपना देह त्याग किया और उनके जो विग्रह हैं आज हम जयपुर में प्राप्त करते हैं कनक वृंदावन में जयदेव गोस्वामी की जो राधा माधव है तो ऐसे जो जयदेव गोस्वामी हैं चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में अपने जो अंतिम बारह साल थे वो पूरे बारह साल चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ हाँ बिताए केवल इन कृतियों को सुनने में और इनका आस्वादन करने के लिए तो ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष अनुराग था जयदेव गोस्वामी के प्रति तो हमें जयदेव गोस्वामी से प्रार्थना करनी चाहिए हाँ उनका ये विशेष योगदान भी है प्रार्थना करें कि उनका अनुराग से चैतन्य महाप्रभु और भगवत सेवा में अधिक था भगवान का गुणगान करने के लिए और तो ऐसा अनुराग की भावना गुणगान करने की भावना थोड़ी सी हमारे हृदय में आ जाए तो हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे श्रील जयदेव गोस्वामी तिर के प्रभुपाद के समवेद गौर प्रभुप्रेमान हरे कृष्णा स्वागत देवादिके के इस कार्यक्रम में सभी शो देव और भारतीय सुंदरتنا बोलने की और वो जो स्ूर्ती देखना कि चेहरे बसाने के बाद भी कौन से जाते हैं वर्ल्ड फेमस वाटर हमारे वृंदावन यूनिवर्सिटी के लोग वो स्ूर्ती उनकी भारती गुरु परंपरा की कृपा से सभी को बहुत धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे शुरू जगतान प्रभाव